कहा गया था कि असु का नाम भी दुष्ट हेतु है ना तो असदेतु उनको पेज नंबर दिखाई तो असदेतु तीन प्र... कितने प्रकार के पांच प्रकार का है ना असु कितने आ, के? आ, आ, आ, क्या क्या है सब्य विचार असिद्ध और पांच है ना, है ना? ना। तो सव्य विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित है ये पांच हेतु है हेतु कही दुष्ट हेतु कहे एक ही दुष्ट हेतु का क्या है क्या अर्थ दोषवत्वम दुष्ट दुष्टस्य लक्षण ये दोष बानु होने से जैसे हम व्यक्ति को कहते हैं कितना बड़े दुष्ट है ये व्यक्ति है दुष्ट क्यों कहते हैं दोष, होने से ये दोष वाला उनसे दोष होने से उसको हम दुष्ट कहते हैं इसी प्रकार जो हेतु है हे, दो प्रकार का एक सद हेतु एक असद हेतु सद हेतु अपना साध्य को सिद्ध कर सकता है असद हेतु साध्य को सिद्ध नहीं करेगा क्योंकि असध हेतु है तो असद हेतु का अभी ये कहता है हेतु आभास, हेतु दुष्ट ये दुष्ट हेतु है तो हेतु के समान भाषित होता है लेकिन काम में जब फील्ड में जाएंगे तो अपना साध्य का साथ नहीं देगा वो है न तो साध्य का साथ रहना चाहिए साध्य अभाव में नहीं रहना चाहिए तो सद हेतु का ये लक्षण है जहां साध्य रहेगा वहां रहेगा जहाँ असाध्य का अभाव रहेगा वहां नहीं रहेगा लेकिन ये साध्य का साथ कभी रहता है कभी नहीं रहता है साध्य का अभाव में नहीं रहना चाहिए लेकिन रहता है है ना जैसे प्रमे तो हेतु है प्रमे तो हेतु ये कहते हैं घटो अभिदेय प्रमेत्न से जो प्रमेत्व हेतु तो साध्य अभावती पटादी में रहता ना नहीं तो पटाद में तो प्रमेत्व रहेगा तो रहने से वो साध्य का अभाव में भी रहता है तो वो अस्य हेतु है इसी प्रकार ये कहते हैं सव्य विचार अनेकांतिकव्य विचार का नाम है अनेकांतिक पहला वाला पहला वाला अनेकांतिक जो हो गया अनेक का क्या लक्षण है साध्य अभाव वृत्ति है ना साध्या अभाव वृत्ति अनेकांतिक तो साध्य का अभाव में जिसका रहना है तो साध्य अभाव क्या दृष्टांत दिया था घटो अभिधेय है ना नहीं तो घट अभिधे प्रमेतु होने कारण ये कहते के कारण सब साधारण तीन भाग में साधारण असाधारण और, और अनुपहारी भेद से मैंने साधारण का ये साधारण का क्या दृष्टान दिया था, दिया था? था ना? तो ये कहते हैं कि जो साधारण अनेकान्तिक होता है सभी विचार तीन प्रकार का है समझे है ना क्या क्या साधारण असाधारण अनुपसारी तो साधारण का अर्थ है ये कहते हैं है साध्या भावत वृत्ति साधारणी साध्य का अभाव अधिकरण जो रहता है जैसे दृष्टांत दृष्टान दिया गया पर्वतो बणिमान प्रमेयत्वात् अनुमान है तो पर्वतो बणिमान में हेतु क्या है प्रमेतौ। प्रमेतौ। है ना पर्वतो बिमान प्रमेयत्वात् तो प्रमेत्व हेतु हो गया आपका अनुमान में ये हेतु हो गया प्रमेत्व ये कहते हैं ये साधारण अनेकांतिक क्यों ना साध्य का में भी रहता है साथ रहता है और साध्य का अभाव अधिकरण में भी रहता है लेकिन नियम है जो साध्य होता है साध्य के साथ रहेगा साध्य का अभाव में नहीं, नहीं, नहीं, नहीं रहेगा रहे लेकिन ये कहते हैं पर, तो पर्वतो पर्वत तो पक्ष बनी हो गया, गया हेतु ये ये देखो साध्य का साथ तो रहता है कोई ये नहीं। ये नहीं हेतु साध्य सबे दुख लक्षण है तो ये ना तो, तो प्रमे जहाँ प्रमे हो गए तो वा हुआ बनी हो गए तो जहा जहा प्रमे तो है वह वहां बनी है कहा नहीं है जहा में नहीं है तो बैठा है है लेकिन वहाँ पे नहीं नहीं, नहीं। प्रमेय इसे अगर हेतु अधिक में रह गया अधिक देश में शादी से अधिक देश में रहता है तो हो जाएगा, क्योंकि भी चाहिए ना साध्य का अभाव में, तो हमें ये कहते बनी का अभाव जिस अधिकरण जहाँ पर अधिकरण समझ जिस में आया जिस अधिकरण जहाँ पर बनी नहीं रहता है कहाँ नहीं रहता है न साध्या भाव अधिकरण तन निरूपित वृत्ति साध्याणी किसमें प्रमेत्व का अभाव होना चाहिए तभी तो साध्य भाव निरूपित प्रमेत्व का अभाव सदेतु व्यतिरक में सदेतु होगा लेकिन साध्य भाव अधिकरण निरूपित वृत्ति तो प्रमेतो में है ना तो प्रमे तो कहाँ रहता है प्रमाण में तो सारे संसार प्रमे है ना तो जैसे इस बनि प्रमेय है ऐसे ही हृद भी प्रमेय लेकिन बनि अभाव की अधिकरण हृदय जो है तो उसमें प्रमे तो का अभाव होना चाहिए लेकिन भाव है साध्य अभाव अधिकरण में प्रमेय चला गया इसलिए कहते हैं फिर कहते हैं सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्षमात्र वृत्ति असाधारण अनेक अंधिका ना दृष्टांत दिया ये कहते हैं शब्दों अनित्य ये हो चुका है इसलिए हम जल्दी चलते हैं ये सब हो चुका है यथा शब्दों नित्य शब्द हा, शब्दो पहले अनुमान का स्वरूप में पहले आपको आते ही अनुमान आपको निर्णय कर साध्य पक्ष हेतु है ना साध्य कौन है इसमें नित्य नित्य सभी कितने बार बोलते हैं पता नहीं आप क्या है तो नहीं और और हमेशा कि जितने बार के लिए मैं पूछता वही वही पुराना आवृत्ति हैं जब साध्य में जब बान मान नहीं है तो तु तो तो जोड़कर कहना और जो बान मान है तो बान मान को छोड़कर कहना है ना ये नित्य इसमें में है ना नहीं, नहीं है। तब क्या करना क्या तो है इसको इसमें तो ना ये कहता है कि सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्ष मात्र वृत्थ है ना तो हम देखेंगे सपक्ष इसका जो सपक्ष है क्या है सपक्ष किसको कहते हैं निश्चित दो तो साध्य निश्चित है, है ना दे दे नित्यों दे। नित्यों नित्य हो तो गया नित्य नित्यत्व नित्यत्व हो गया ये रहेगा शब्द में तो एक नित्यत्व कहाँ रहेगा नित्य में कहो ना नित्य पदार्थ नित्य पदार्थ कितने है नौ नौ तो परमाणु तो वो परमाणु है ना नहीं तो आकाश आत्मा और पृथ्वी का परमाणु नौ है तो ये नौ ये जगह का अधिकरण हो गया है ना ये नित्यत्व का अधिकरण है तो देखो आप देंगे तो वहाँ पर शादियों को रहना चाहिए हेतु को रहना चाहिए जहां जहा है नित्य जहाँ पर है ये कहते सर्व सपक्ष विपक्ष सपक्ष हो गया ये नौ, नौ। आकाश काल नकाश का आत्मादी का परमाणु चार नौ। तो नौ नित्य का अ तो उसके लिए नित्यत्व तो में रहना चाहिए है? है ना नहीं तो ये शब्दत्व ये कहा रहेगा शब्द शब्द शब्द है शंदुन। शंदुन। ने शंदुन। ने शंदुन। ना, शंदुन। ना? तो ये केवल शब्द में रहता है, ना आकाश में रहता रहता है है ना काल आत्मा, ना ना आकाश काल पृथ्वी का परमाणु में नहीं। तो ये नहीं रहता है का अधिकरण में नहीं रहता है तो सपक्ष में नहीं रहा ओके सपक्ष में नहीं रहा तो विपक्ष लीजिए का विपक्ष किसको कहते हैं में प्रश्न जैसे ही ऐसे ही उत्तर होना चाहिए निश्चित निश्चित क्या है विपक्ष क्या है निश्चित साध्य अभाव है न साध्य का अभाव जहाँ निश्चित है साध्य हो गया जा तो <lpopular> नित्यत्व नित्यत्व का अभाव कहाँ पे मिलेगा, पे मिलेगा। में में मिलेगा घटपटादी सभी में है ना जो कार्य द्रव्य है तो सभी अनित्य है तो अनित्य में अनित्यत्व रहेगा तो साध्य का अभाव तो अनित्यत्व अनित्व अनित्यत्व साध्यों में अनित्यत्व तो उसका अभाव हो जाएगा अनित्यत्व अनित घटादी है ना घट ये घटपटादी पूरा सं तो ये कहता है कि ये घटपटादी में ये शब्दत्व का अभाव आ, ये शब्द रहता है ना नहीं रहता है नहीं, नहीं।, नहीं। सपक्ष और विपक्ष व्यावृत विपक्ष ये घटपटादी में उसमें भी ये शब्दत्व नहीं रहता है शब्द नहीं रहता है विकारत है देख शब्द तो केवल अधिकरण में नहीं रहता है, है।, तो है।, है। साध्य का अभाव अधिकरण में नहीं रहता, रहता है तो सपक्ष विपक्ष में नहीं रहता है और पक्ष मात्र वृत्ति पक्ष शब्द नहीं रहता है तो उसने इसका नाम है असाधारण अनेक एक सर्वेभ्यो अनित्यभ्यो नित्येभ्य देखो देखो नीत सर्वेभ्यो नित्यभ्यो और सर्वेभ्यो अन्यभ्य तो दोनों नित्य नित्य हो गया ना तो एक ऐसे आपस भी अन्यभ्य व्यावृतम पक्षमात्र वृत्ति हो गया तो ये हो गया असाधारण अभी तीसरा क्या है अनुपस यही से शुरू होगा एक कहते हैं पढ़ेगे तो अभी तो पूरा करेंगे तो ये करेंगे अनुपसारिण किम लक्षण ये कहते हैं अनुपसहारी जो आपने साधारण अनेकों को तीन भागे साधारण असाधारण अनुपसारी कहा तो ये अनुपसारी का क्या लक्षण है कहीं पर हमें शुरू करना ये कहते हैं अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसारी है नन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो तो अनुपसारी जो अनुपसहारी जो असद हेतु है असद हेतु है ना प्रकरण हमारा है असद हेतु जो ये है अनुपसारी है ये कहते हैं अन्वय और व्यतिरिक दृष्टांत नहीं है अन्वय दृष्टांत मतलब क्या है अन्वय किसको कहते हैं व्यक्ति क्या है अभाव ना साध्य के साथ यत्र हेतु तत्र ये अन्वय व्याप्ति है साध्य साधन और साहर है ना और साध्याभाव में हेतुभाव तो इनका जो है वो व्यतिरक है ये कहते हैं इस जो अनुपसहारी जो हेतु है हेतुभाष है ना ये अन्वय व्यक्ति अन्वय व्याप्ति है ना व्यतिरक व्याप्ति है दोनों नहीं है। दोनों नहीं ना होने से क्या है देखो यथा अनित्यं प्रमेत्वात। ना? अनुमान अनुमान अनुमान है सर्वं, सर्वं अनित्य। आपका सर्वं अनित्यं प्रमेत्वात। है है का आपका यमे हनुमा हनुमान है ना पक्ष साध्या, हेतु है ना अनित्यत्व हो गया हेतु लेंगे, है ना? जैसे हम कहते थे यत्र यत्र उस प्रकार पे, यत्र यत्र हेतु सत्र प्रमेत्व तत्र अनित्व है ना नहीं जहा जहा प्रमेयत्व है वहां वहां अन ये तो अन्व्यक्ति है न साधन और साध्य का जो साहचर्य है तो ये अन्व्यक्ति है तो साधन हो गए प्रमे यमे तन्य है नमे प्रमे तत्र त्र त अनित्य तो रहेगा ना नहीं रहेगा रहेगा रहे तो रहता है आत्मा अरे तो, दो दो प्रकार का पदार्थ एक नित्य और एक अनित्य तो नित्य अनित्य उ में रहता है प्रमेत्व नित्य प्लस अनित दोनों में रहता है लेकिन अनित्य तो कहाँ रहेगा अनित्य अनित्य तो ये देखो हेतु कम देश में रहता है और साध्य में रहता है से, तो यहाँ पे अन्य व्याप्ति में नहीं मिलेगा है ना क्यों नहीं मिलेगा ना सर्वम पक्ष हो गया पक्ष से दृष्टांत दीजिए पक्ष को छोड़कर दृष्टान्त हमेशा होता है पक्ष पक्ष में तो संदेह भी सिद्ध करना है पक्ष में कुछ सिद्ध करना तो उसको कैसे दृष्टांत देंगे उसको छोड़कर जैसे पर्वतो धुमात तो पर्वत हो गया पक्ष तो पर्वत को छोड़कर और दृष्टान्त यथा महानसम है ना यथा गोष्ठ यथा चत्वर ये दृष्टान्त होते थे उसी प्रकार आपको यहाँ पे यमे तथा अनित्यत्व दृष्टांत दीजिए ये कहते हैं दृष्टांत कुछ नहीं मिलेगा सभी पक्ष में आ गया सर्वम नित्य अनित्य तो दो ही तो दृष्टांत देंगे सभी आ गए पक्ष में नित्य अनित्य उभय यहाँ नित्य भी है और अनित्य भी है दोनों आ गए दोनों से सभी नित्य अनित्य सर्वम कोटि में आ गए तो या दृष्टांत दृष्टांत दृष्टांत दृष्टांत नहीं नहीं है, है, तो तो तो चलो नहीं, तो मिल जाएगा, ना देखो, का द्या, क्या है? या तरतर तरतर है है ना? साध्य हो गया, अनित्यत्व, तो उसका अभाव क्या मिलेगा अनित्यत्व का अभाव कहा मिलेगा तो अभाव नित्यत्व नित्य का अधिकरण क्या हो जाएगा नित्य है ना आत्मा आत्मा भी आकाश दी, काला और परमाणु नित्यों तो प्रमेतों का अभाव होना चाहिए लेकिन यहाँ प्रमेयत्व बैठा है बैठा है तो चलो कहीं दृष्टान दे तो दो इसमें है ये कहते नहीं यहाँ पे भी नित्य अनित्य सर्वकोटि में आ गए यहाँ पे दृष्टान्त देने के लिए अब अब कुछ नहीं दृष्टांत देने के लिए ये कहते अत्र सर है ना सर्वस्या दृष्टान्तो नास्ती तो दृष्टान्त तो नहीं।, नहीं और दृष्टान्त तो नहीं, नहीं।, तो तो नहीं आप कितना भी बकवास करिए सब चपे ये कहते ना अन्वय दृष्टांत दिखाता है न न्यतिरक जिस हेतु का दृष्टांत नहीं है और व्यतिरक दृष्टांत नहीं है वो है और आता अनुपसहारी हो गया तो विरुद्ध यहाँ तक तो पदिकृत कर लेते हैं लंबा जोड़ा है ना पदकृत कर लेते पदकृत कहाँ था संदिग्ध साध्यवान पक्ष जोगा ना ये कहा मिल गया सभी। पक्षा। उनको देखा ये ऐसे हाँ। हाँ। ही ना वो उनका कड़ी तो ऐसे ही है ना चेन ऐसे न अभी देखो ये कहते हैं संदिग्ध साध्यन पक्ष जता धूमवते हेतु पर्वत तो, तो पक्ष का लक्षण कर पद कृत में अथ पृथ्वी मतृसपक्ष का अपक्षायां तग्ध है सपक्षण सन्दिग्ध पूर्व में अब जो व्यतिरेक व्याप्ति व्यक्ति ब्या, केवल व्यक्तिरेक में ये कहता है पृथ्वी मात्र से ये जो उदाहरण दिया था तो उसमें पक्ष शब्द का उल्लेख क्या है अभी या शिष्य कहे या पूर्व पक्षी कहे अभी पूर्व पक्ष वो प्रश्न उठाता है कि आपने जो कहा कि पृथ्वी मात्र से वो पक्ष क्या होता है इसलिए कहते हैं अथ पृथ्वी मात्रस्य से इत्यत्र किम नाम पक्षता वो तो का क्या लक्षण है क्या परिभाषा है इति अपेक्षायाम इस प्रकार जो अपेक्षा रहती है तो ताम निर्वक्ति उसको निर्वचन करते हैं उसको व्याख्या करते हैं संदिग्ध साध्यवान पक्ष जिसमें साध्य का संदेह हो उसका नाम है पक्ष है ना ही जैसे अनुमान लेंगे ना अनुमान में हमेशा प्रतिज्ञा वाक्य में आपको क्या एक अनुमान लेना पड़ेगा तो अनुमान जो लेंगे अनुमान में जो पक्ष होगा तो हो हमेशा संदिग्ध होगा संदिग्ध का अर्थ तो समझ में है ना संदेहपूर्ण होता है तो अभी निश्चित नहीं है पर्वतो वन नबा ये, ये ये पर्वत तो यहाँ पर पक्ष है क्योंकि पक्ष में संदेह सिद्ध करेंगे तो ये कहते हैं ताम निर्वक्ति संदिग्ध ये कहते हैं सपक्ष वारणा संदिग्ध है ना? देखो ये पक्ष और वो एक सपक्ष होता है जिसमें साध्य का निश्चित होता है साध्य का निश्चित जैसे हम कहेंगे महानस महानस का अर्थ क्या है पाकशाला रसोईशाला किचन है ना तो वहाँ पे जब धूमा एवं बन्नी का साहचर्य हमें रोज़ देखते हैं जब ये माँ मम्मी जब भी खाना बनाती है तो हम देखते हैं कि धूम के साथे बन्नी वो किचन में रहता है तो रोज सुबह शाम हम दिन भर देखते हैं तो आपको बिल्कुल निश्चित है कि जहाँ जहाँ हाँ जहाँ जहाँ बनिए वहाँ वहाँ वहां जहाँ जहाँ धुमहे वहाँ वहाँ बनिए ये निश्चय हो गया पाकशाला उस प्रकार और एक है गोष्ठ और चतवर गोष्ठ मतलब गौशाला है ना आप तो पंखा लगा दिए सब ये हो गया सुविधा पहले ऐसे ही नहीं था तो सब धुआं देते थे और चतवर मतलब हाँ अभी इस समय का बात है देखेंगे यूप में चौरा जगह जगह जहाँ पे चौरा है वहाँ सरकार की तरफ से बड़े बड़े लकड़ी लाकर उसमें आग लगा देते हैं क्योंकि यानी आने वाले जो लोग हैं वो रात को ठंड में ठिठोरते हैं तो उसके पास बैठ कर थोड़ा आग ताप लेंगे तो वहाँ चतवर में धुआँ के साथ बनी का हम देखें यही है निश्चित साध्यवान यही हो गए सपक्ष तो सपक्ष में हमेशा सा साध्य का निश्चय रहता है ये वर्णिमान होता है तो ऐसे ये अभी पदकृत्य में कहते हैं सपक्ष भरना है, है संदिग्ध विधि जो पक्ष में जो संदिग्ध साध्यवान है ना संदिग्ध पद हटाइए साध्यवान पक्ष है जो जो साध्यवान होता है उसको पक्ष कहते हैं सपक्ष भी साध्यवान है तो वो भी पक्ष कह लें लेकिन पक्ष पक्ष जैसे संदिग्ध होता है सब कभी संदिग्ध तो नहीं होता है निश्चित होता है तो उन्हें होने से तो उसको दूर करने के लिए संदिग्ध साध्यवान कहेंगे तो पक्ष में लक्षण नहीं जाएगा तो इस प्रकार संदिग्ध फिर कहते हैं निश्चित साध्य अभावान विपक्ष हाँ पक्षे अतिव्याप्ति वारणा निश्चित निश्चित साध्यवान पक्ष जहाँ पर साध्य का निश्चय हो मानस चत्वर और गोष्ठ ये ये सपक्ष है ना तो तुमसे उसी को सपक्ष कहते हैं पक्ष अतिव्याप्ति वारणाए निश्चित रहती उसमें से हाँ निश्चित तो शब्द हटाओ ये साध्यवान पक्ष है पर्वतों वनीमान धुमात तो उसमें जब सिद्ध हो जाता है पक्ष में हमें साध्य को सिद्ध कर दिया तो जब हो गया तो पर्वत बन्नीमान ही हो गया ना, ना तो बन्नीमान होने से ये कहते हैं साध्यवान हो गया तो होने से हमें निश्चित तो नहीं कहेंगे खाली साध्यवान भी सपक्ष पक्ष भी होता है तो सपक्ष का लक्षण पक्ष में चला गया इसलिए अतिव्याप्ति हो गई तो उसको दूर करने के लिए ये कहता है निश्चित तो पद दे दीजिए निश्चित तो साध्यवान केवल पक्ष है सपक्ष है पक्ष नहीं पक्ष हमेशा संदिग्ध से तो निश्चित पद दे देंगे तो उसमें नहीं जाएगा किसमें पक्ष में, पक्षा में? पक्षा नहीं, नहीं जाएगा इसलिए निश्चित तत्रेवा। है एक तो ना यथा तथ्र महानसम ऐसे धूमबत्व हेतु धूमव धूमवत्व हेतु है न पर्वतो है ना आना? महानस महानस जो है क्या है धूम वाला है तो बनी वाला है तो इसी प्रकार ये कहते हैं धूमवत्व हेतु जहाँ जहाँ धूम का हेतु जो हेत। तो रहता है वहाँ माध्यव का निश्चय रहता है ऐसे धूमवत्व हेतु फिर कहते हैं हाँ, निश्चित साध्य अभान विपक्ष एक सपक्षे अतिव्याय साध्य आप साध्यप हटाए है ना ने विपक्ष निश्चित अभावान विपक्ष जता त्र महारद है न हाँ नहीं नहीं आपको निश्चित अभावान साध्य न कहिए निश्चित है ना तो ये हमें निश्चित साध्य पद न देंगे तो किस में किसमें अतिव्यक्ति पक्ष में सपक्ष में सपक्ष महानस है ना तो निश्चित साध्यवान होता है सपक्ष तो हमें साध्य पद हटा देंगे खाली कहेंगे निश्चित अभावान निश्चित अभावान जो सपक्ष है निश्चित अभावान है हैं? निश्चित निश्चित अभावान नहीं नहीं है, देखो, लक्षण बनाया, समझ लो निश्चित अभावान, अभावान तो <थो श्यारा> तो है है, तो विपक्षा है। विपक्षा। निश्चित निश्चित ऐसे ऐसे कह दिया ऐसे ही। दिया ही को हटा देखो जैसे निश्चित इतने ही लक्षण करेंगे विपक्ष में अभाव का निश्चित है ना निश्चित है पक्ष में भी अभाव है जैसे विपक्ष में है ना निश्चित अभाव तो हमें पक्ष पक्ष पक्ष में जैसे कि दृष्टांत नहीं नहीं सपक्ष सपक्ष सपक्ष सपक्ष ये भी निश्चित अभावान है इसमें सपक्ष में क्या निश्चित है बनी का निश्चित है घटपट का अभाव निश्चित है है ना तो हम कहेंगे घटपटादि अभावान सपक्ष, सपक्ष में घटपटादि का अभाव रहता है ना नहीं, तो, तो आपने लक्षण किया लेकिन चला गया सपक्ष में, घटपटादि का अभाव, लेकिन उस उस अति व्यक्ति को दूर करने के लिए तो उसको संशोधन करना पड़ेगा तो इसमें उसमें निश्चित है ना विपक्ष इतना जल्दी कर देंगे इसमें भी रहेगा और इसमें भी नहीं जाएगा लक्षण निश्चित तो है विपक्ष तक है तो राधा ह्रद में साध्य अभाव का निश्चय है ना नहीं साध्य है उसका अभाव अधिकरण कौन है हृदय तो उसमें धूम का अभाव है ना नहीं तो निश्चित तो साध्य अभावन विपक्ष हो गया ना? तो इतना कहेंगे तो सपक्ष हमेशा होता है तो <coughs> ये कहते हैं अतिव्याप्ति निश्चित तो उसी प्रकार शब्द तो हटाइए <coughs> कहेंगे विपक्ष <भी> <coughs> है ना साध्यवान विपक्ष तो देखो हमें निश्चित तो इसको हटा देंगे ना <coughs> तो साध्य आ, अभावान। हाँ विपक्ष तो ये किस में अति व्यक्ति हमारे देखो पक्ष संदिग्ध है है ना अगर सदहेतु हो तो साध्य सिद्ध साध्य को सिद्ध करेगा अगर असद हेतु हो नहीं कर पाए तो साध्य का अभावान हो जाए हुआ ना नहीं सपक्ष सभी सॉरी पक्ष पक्ष हमेशा संदिग्ध होने दो कोटि तो साध्यवान भी है और साध्य अभावान भी इसलिए हम कहते हैं पर्वतो ऐसे। तो होने से एक कोटि का उसका वहां पे क्या मिलेगा भाव मिलेगा एक कोटि का अभाव मिलेगा ना। ना। तो हमें निश्चित पद दे देंगे नहीं देंगे तो जगह साध्य अभावान पक्ष भी साध्य अभावान है अभावान है तो आपका पक्ष में चला गया लक्षण लक्षण पक्ष में चला गया तो हमें अब अबे निश्चित पद यहां दे देंगे निश्चित पद ये जो निश्चित साध्य अभावानी पक्ष होता है विपक्षे समझे न जहां पर साध्य का अभाव बन्नी का अभाव जहां पर निश्चित है में तो हेतु तो इस प्रकार निश्चित पद दे देंगे लक्षण पक्ष में कभी भी आपको निश्चित नहीं रहता है साध्य अभाव का संदेह रहता है संदेह से उभय कुटी रहने से तो उसमें इसमें लक्षण लक्षण विपक्ष विपक्ष में चला गया, में नहीं गया गया तो नहीं आह अभी कहते हैं हेतु निरूपय अभी हेतुओं का निरूपण कर दिया है ना तो कितने प्रकार का हेतु है हेतु हेतु हेतु हेतु हेतु हेतु हेतु हेतु मतलब मतलब हैं क्योंकि अभी तक तो, में हाँ, में में विशेषण के खाली हेतु का है अभी ये विचार का बारे में आपको ज्ञान नहीं है तब जब दोष होगा तभी विशेषण लगेगा ये साधु है या असाधु है हेतु या असद हेतु अभी औसध हेतु का बारे में आपको कथन नहीं हुआ है इसलिए हेतु हेतु कह रहे हैं तो इसलिए ये कहते हेतु निरूपय हेतुओं को निरूपण करने के बाद हेतु तीन प्रकार का होता है क्या है केवल अन्वयी केवल व्यतिरेकी तीन प्रकार का हेतु एक हेतु जो केवल अन्वयी का केवल दृष्टान दिखाएगा अन्वय व्याप्ति दिखाएगा और एक है केवल व्यतिरिक्क अभाव में दिखाएगा और एक है उभय तो होने से तीन प्रकार है तो प्रसंगात ये कहते प्रसंग से हेतु आभाषों को कहते हैं क्योंकि जब तक हेतु को निरूपण के बाद वाद वाद असद हेतु का निरूपण नहीं करेंगे तो आपका अनुमान में दोष आएगा ऐसे ही हेतु आभास कोई भी जांच पड़ताल जितने भी हम भागवत ये सब वेदांत पढ़ते हैं सभी में पूर्व पक्षी इतना शटल वायरस घुसा देगा आपको पता नहीं चलेगा पता नहीं चलेगा लेकिन आपका हार्ड डिस्क को पूरा खोखला कर देगा तो उसी प्रकार असधे तो पूर्व पक्षी इतना सूक्ष्म में छोड़ देगा तो आपका अनुमान को चोट चौपट कर देगा आपको पता नहीं चलेगा आपका साधु को सीधे नहीं करने देगा ना? तो हेतु इति के समान भाषित होते हैं उसका नाम है हेतु ना? हे है ना हेतु के समान हेतु नहीं हे जैसे ना तो आभा का अर्थ हम बताए थे आभास, आभास का एक सुंदर दृष्टांत दिए थे क्या याद है आभास, आभास होता है होता का क्या ये है अब ना न देखो एक पूरा नब्बे डिग्री डिग्री वाला एक दंड है तो आप उसमें पानी में डाल दीजिए स्वच्छ पानी में डाल दीजिए देखेंगे ये जो पूरा एकदम सीधा नब्बे डिग्री वाला सीधा जो दंड है आप पानी के अंदर देखेंगे तो ऐसे ही है ना टेढ़ा देखेगा लेकिन पानी के अंदर में वो वास्तव में वो सीधा था ना वो टेढ़ा था सीधा था लेकिन आपको क्या दिखाई पड़ा टेढ़ा दिखाई पड़ता लेकिन ये आभास है उसका वो अवास्तव है ये है वास्तव है है ना? तो इसीलिए जो सदहेतु होते हैं वो वास्तव है और पड़ेगा आपको हेतु तो, तो कैसे ये कहते हैं कि तभी हमको जांच पड़ताल से हमको पता चला कि ये हम कैसे जानेंगे ये असद हेतु है तो ये कहता है कि हेतुआभा हेतुवत् आभाषंते हेतुभाषा है दुष्ट हेतु इत है ये दुष्ट हेतु तत्व वो जो दुष्ट हेतु क्या है ना अनुमिति तत्कर्ण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्व तो ये कहता है अनुमिति एवं उसका जो कारण अनुमिति का जो कारण है चाहे अनुमिति हो चाहे अनुमिति का कर्ण अन्यतरा। अन्यतरा अन्यतर अन्यतर प्रतिबंधक अन्य अर्थ क्या है अन्यतर दोनों में से एक है। आ, दोनों में से एक अन्य तो कहते हैं अनुमिति अनुमिति एवं उसका अनुमिति का जो कारण है अनुमित का करण क्या होता है अनुमिति का करण क्या है अनुमान अनुमान है ना चाहे अनुमिति कही अनुमिति और उसका जो कारण है अनुमान अनुमान ये दोनों का प्रतिबंध एक का प्रतिबंधित हो जाता है कब जब अनुमिति नहीं होगी है ना जिस हेतु तो, कारण मतलब हेतु है, तो है? जिस हेतु के द्वारा आप अनुमित करने जा रहे हैं उस उस अनुमिति आपको नहीं होगी क्योंकि उसमें प्रतिबंध आ जाएगा प्रतिबंध इसमें कौन है जब असद हेतु लेंगे तो अनुमिति का प्रतिबंध हो जाएगा अनुमिति नहीं करना यथार्थ ज्ञान आपको नहीं मिलेगा तो उसमें प्रतिबंध कौन है तो यथार्थ ज्ञान ही प्रतिबंध है यथार्थ ज्ञान ही उसमें प्रतिबंध है असधेतु वो वो चाहेगा ये अनु, अनुमति को सिद्ध करने के लिए लेकिन उसमें अनुमति को सिद्ध नहीं होगा अनुमति नहीं हो पाएगी क्योंकि तो इसमें जो यथार्थ ज्ञान है तो वो उसको प्रतिबंधित करता है नहीं आप कहेंगे जला बनी अनुष्ण द्रव्यवात्थ जो जो द्रव्य है वो वो अनुष्ण है है ना? नहीं, नहीं जो बन्ही अनुष्ण द्रव्यत्वा है ना? तो जैसे बनी द्रव्य कहेंगे द्रव्य नौ द्रव्य है बनी को छोड़कर आठ द्रव्य अनुष्ण है तो द्रव्यत्व बनी में भी है और बनी भिन्न भी, भी है तो सब में है तो होने से लेकिन आपको प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है आपको बन्ही में हाथ घुसाई तो हाथ में फपला आया है ना नहीं तो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है बन्ही उष्ण है।, है है ना हेतु तो दिया द्रव्यत्व द्रव्यत्व जहाँ रहेगा क्योंकि द्रव्यत्व हेतु यहाँ पे अनुष्णता क्योंकि जल अनुष्ण है पृथ्वी अनुष्ण है और भी रगे बनी को छोड़कर सभी में द्रव्यत्व रहेगा तो सभी अनुष्ण है तो हेतु तो दिया लेकिन आपका प्रत्यक्ष अनुभव है नहीं वनी अनुष्ण नहीं है उष्ण है तो ये यथार्थ ज्ञान जो है ना उष्णत्व वो अनुमिति वन अनुष्ण ये सिद्ध नहीं करने देगा तो अनुमिति का प्रतिबंध आ गया यथार्थ ज्ञान ही प्रतिबंध होता है चाहे अनुमिति का हो चाहे अनुमान तो इसलिए कहते तो अनुमिति तत्कर्ण अन्यतर प्रतिबंध प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय ही असधेतु असधेतु का लक्षण हेत्वाभाषक ये दोनों का प्रतिबंध यथार्थ ज्ञान ही हेत्वाभाष है वो नहीं करने देगा अनुमिति नहीं कर तो इसलिए कहते हैं अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय विषयत्म हेत्वाभाषत्व है ना ये कहते हैं नाधस्थले बन्नी अनुष्ण इत अनुमित प्रतिबंध है ना टाइम टाइम निकाइम का